बात तो कोई सवा सौ साल पुरानी है अठारह एक दौर था जब भारत को ऐसे तमाशदीन सफेदों का हाथी का मच्छर का सनखी राजाओं का देश माना जाता था और यहाँ जिस तरह की घटनाएं हुआ करती थी थोड़ा तो सा अठारह सौ सत्तावन की के कदर का उस समय असर बाकी रह गया था और ये दौर तो होता था जब यहाँ भारत आने के लिए इंग्लैंड के अधिकारी उनके मन में बहुत झिझक हुआ करती थी वो आना पसंद नहीं करते थे मुश्किल हुआ करती थी तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक व्याख्यान माला का आयोजन किया और इस व्याख्यान माला के लिए मैक्समूलर को आमंत्रित किया गया था मैक्समुडन ने अठारह में जो अपने सात व्याख्यान होना दिए वो सातों व्याख्यान संभवतः भारत की गौरव गरिमा के ऐसे अमूल्य व्याख्यान है और ऐसी अमूल्य उसमें जानकारी है जो सदैव स्मरण की जानी चाहिए बार बार उसे देखा जाना चाहिए और इसका उल्लेख तो मैं विशेष रूप से इसलिए कर रहा हूं कि उस पूरे व्याख्यान में ये सिर्फ नहीं था कि भारत में देखने लायक क्या चीजें हैं या भारत में ताजमहल है या भारत में खजुरा हो या, या भारत में किसी मेटीरियल uh, आर्टिफैक्ट की बात नहीं थी उस पूरे सातों व्याख्यान में उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि भारत की परंपरा कितनी महत्वपूर्ण है पूरे इस सातों व्याख्यान का मुख्य आशय यही था और ये व्याख्यान उनके उठे हुए और ये अपने आप में सहयोग भी हो सकता है या उस इंडिया वॉक एंड इट टीचर्स इस शीर्षक से ये पुस्तकाकार में प्रकाशित हुई हिंदी दिन्दी हिंदी स्थान मतलब हुआ और मैं ये, ये उल्लेख करना शायद जरूरी है कि इस व्याख्यान माला के बाद कभी भी जब तक अंग्रेजों का राज्य रहा आई सी अधिकारी या अधिकारी हमेशा वेटिंग में रहते थे भारत आने के लिए और उनका नंबर नहीं लगता था तो एक इस संदर्भ के साथ मैं बात शुरू करना चाहता हूं अक्सर हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि हमारे देश में न इतिहास का न अभिलेखन का कोई समझ रहे का एक बार ये आरोप होता है को की भारतीयों को इतिहास बोल नहीं है अभिलेखन नहीं है उनसे इतिहास की बात की जाए तो वो किससे सुनाने लगते हैं इस तरह के आरोप तो लगाए जाते हैं और तो जबकि बहुत आदि से इतिहास को लेकर अभिलेखन को लेकर जिस गंभीर ढंग से विचार हमारे यहाँ किया गया है शायद वो संदर्भ वो उद्घा हमारे ध्यान में नहीं होते हमारे यहां डॉक्यूमेंटेशन के ट्रेडिशन अभिलेखन की जो परंपरा है इसे ब्रह्मा के नाम से बताया जाता है वो स्पष्ट रूप से यह कहा जाता है कि छह महीने बीत जाने के बाद किसी भी घटना को लेकर भ्रम होने लगता है तो मैं, मैं इसका उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि हमारे यहां जितनी वाचिक परंपरा को गंभीरता से देखा गया है और तो वाचिक परंपरा रही है अभिलेखन की परंपरा भी उतनी ही गंभीर तरीके उसके महत्व को तरह से समझा दिया है छत्तीसगढ़ की बात करते हुए कई बार होता यह है कि हमसे हम एक एक बहुत महत्वपूर्ण जो वाचिक परंपरा के क्षेत्र है बस्तर और सरगुजा ये दोनों क्षेत्र हमारे ध्यान से छूटने लगते हैं अक्सर हम ज्यादातर मध्य मैदान मैदानी छत्तीसगढ़ की बात करते हैं और कई बार होता यह है कि हम इसके अभिलेखन में वाचिक परंपरा के अभिलेखन में आ, एक, एक साम्यता को देखते हुए ये मानने लगते हैं कि ये सभी उन पौराणिक गाथाओं के आधार पर हैं या उनसे प्रभावित हैं जबकि मैं मानता तो हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है उनके अपने अलग इंटरप्रिटेशन है अपनी उनकी अलग व्याख्याएं हैं और यहाँ बहुत कमर ढंग से बहुत वाजिब ढंग से इनका अधिलेखन किया गया है कुछ कुछ नाम लिए जा सकते हैं दुख का इसी लाल यादव जिन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है इस मैदानी क्षेत्र में या अगर हम सरुजा की बात करें तो योगेश्वर पांडे जी या समर बहादुर सिंह जी ने जिस तरह का काम किया है नंदकिशोर तिवारी जी है इतना ढेर सारा आप लोगों ने काम किया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सभी वाचिक परंपरा के अभिलेखन में जितनी परिशुद्धता और ईमानदारी बरती गई है हमें हमेशा वाचिक परंपरा की व्याख्या में अपने लिए छूट की गुंजाइश करनी चाहिए लेकिन उसकी उसके अभिलेखन में अगर हमने छोड़ दी तो कभी भी हम उस वाचिक परंपरा के साथ न्याय नहीं कर सकते वाचिक परंपरा दरअसल वो हार मज्जा है जो जो हमारे अस्थि पंजर को जीवंत बनाता है संवेदना पूर्ण बनाता है एक छोटे उदाहरण में कहा जाता है कि जो अकबर बाबर नुमायू ये कौन किसका बाप बेटा या मौर्य गुप्त या कुछ आप कौन आगे पीछे हुए इसका बहुत महत्व उस दृष्टि से नहीं होगा इसका महत्व सिर्फ इस दृष्टि से होता है कि ये कालक्रम के निर्धारक है लेकिन इतिहास के इस कालक्रम के ढांचे में कौन सी घटना हुई और कौन सी उपलब्धियां हुई मनुष्य ने उस दौरान कैसा जीवन किया सभ्यता और संस्कृति किस रूप रही इस बात को हम शायद बेहतर ढंग से देख पाते हैं वाचिक परंपरा में वाचिक परंपरा में हम देख पाते हैं बिलासा कणीम को बिलासा केणकिंग की कथा आती है हम वाचिक परंपरा में देख पाते हैं हम हम इसी इतिहास से शायद इतना स्पष्ट नहीं समझ पाते कि रतनपुर के कचोरियों मराठाओं और बिलासपुर के शहर के बसने के आरंभिक्रम में किस तरह की सामाजिक परिस्थितियां रही है और वो वार्षिक परंपरा के हमारे देवाल में आए जो वास्तव में एक तरह से कहें कि लोक जीवन के प्रशस्तिकार हैं मूल पुरुष मानते हैं अपने जाति का व्यक्ति भी मानते हैं उसके साथ इतिहास को देखने की अपनी एक जरूरत होती है धेर सारी चीजें हैं जिसमें भूगोल और इतिहास की जानकारियां परंपराओं की जानकारियाँ हमारी वार्षिक परंपरा में से हमको आती है अक्सर यह होता है कि लिखे पर हमारा बड़ा बहुत विश्वास होता है लेकिन उसके समानांतर यह भी होता है कि लिखा हुआ हमारा विश्वास कई बार बहुत बुरी तरह से तोड़ता है आज का यह दौर उस कुछ महीने में संकट का दौर है जब किसी उसका लेखन प्रकाशन मुद्रण बहुत आसान है और तब बहुत सारी ऐसी चीजें इस विश्वसनीय ढंग से एक सुंदर आवरण में निपटकर हमारे सामने आती है कि एकदम से तो उस पर भरोसा बनता है लेकिन जब हम उसमें अंदर बैठने का प्रयास करते हैं तो हमारे मन में जो अक्षरों के प्रति श्रद्धा है विश्वास है वो तो टूटने लगता है और ये विश्वास कई बार टूटता है और उस समय ये लगता है कि कहीं कही ना कहीं हमको ऐसे अवसरों पर कोई अगर हमारे विश्वास को कायम कर सकता है तो वो वाचिक परंपरा ही है हम जब भी बात करते हैं अभिलेखन की तो हमको तुरंत ब्रिटिशर्स याद आते हैं हमको ये याद रखना चाहिए कि उन्हीं अंग्रेजों ने जिन्होंने अभिलेखन का इतना गंभीर काम किया है उन्हीं अंग्रेजों का संविधान लगभग लिखित है वो वाचिक परंपरा के भी उतना सम्मान करते हैं और वाचिक परंपरा पर भी उतना निर्भर करते हैं जितना अभिलेखन पर दरअसल जरूरत होती है उन दोनों के तालमेल की हम उसका कितना बेहतर तालमेल कर पाते हैं यही मुझे लगता है कि वाचिक परंपरा का सम्मान किसी किसी एक और दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण बताने के बजाय एक दूसरे के पूरक के रूप में देखना वाचिक परंपरा और उसके अभिलेखन का वास्तव में संतुलन है आखिर में बस एक बात शास्त्रों से उत्तृत करते हुए योग वशिष्ट कहता है कि यह समूचा संसार एक कथा के छूटे हुए प्रभाव की कारण है मुझे लगता है कि वही कथा आज हम क्षति यहाँ फिर से लोग धन्यवाद